शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा शक्ति संचार जरूरी है तुम्हें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में उच्च आदर्श तथा उत्कृष्ट व्यवहारिकता का सुंदर सामंजस्य हो जीवन का अर्थ ही विस्तार यानी प्रेम है इसलिए प्रेम ही जीवन है यही जीवन का एकमात्र नियम है और स्वार्थपरता ही मृत्यु है इस समय चाहिए गीता में जो भगवान ने कहा है प्रबल कर्मयोग हृदय में अमित साहस अपरिमित शक्ति तभी तो देश में सब लोग जाग उठेंगे नहीं तो जिस अंधकार में तुम हो उसी में वे भी रहेंगे मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में नई पीढ़ी में है मेरे कार्यकर्ता उन्हीं में से आएंगे वे सिंहों की भांति सभी समस्याओं के हल निकालेंगे महान कार्यों के लिए जरूरी है कौ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 मेरे देशभक्तों तुम अनुभव करो क्या तुम अनुभव करते हो क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देवों और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादलों ने सारे संसार को ढक लिया है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 क्या केवल व्यर्थ की बातों में शक्ति क्षय न करके इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है तुमने लोगों की निंदा छोड़कर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है क्या स्वदेशवासियों को उनकी इस जीवन मृत अवस्था से बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है पुराने विचार भले ही अंधविश्वासों पर निर्भर हो पर इन अंधविश्वासों में भी स्वर्ण में सत्य के कण विद्यमान हैं सब अनावश्यक बातों को छोड़कर केवल उस स्वर्ण रूपी सत्य को पाने के लिए तुमने कोई उपाय सोचा है और यदि तुमने वैसा कर लिया है तो जान लो कि तुमने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा है ग प्राणपण से अध्यवसाय और भी एक चीज की आवश्यकता है अटल अध्यवसाय की। तुम्हारा असल अभिप्राय क्या है क्या तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हें संपत्ति का लोभ नहीं नहीं है, है कीर्ति की लालसा नहीं है? और अधिकार की आकांक्षा नहीं है क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे यदि तुम्हारे पुत्र कलत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए लक्ष्य तुमसे रूठकर चले चली जाए यशकृति भी तुम्हारा साथ छोड़ दे तो भी क्या तुम उस सत्य में लगे रहोगे फिर भी क्या तुम उसके पीछे लगे रहकर सतत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे जैसा कि महान राजा भरतिहरी ने कहा है चाहे नित्य निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा लक्ष्मी आए या जहां उसकी इच्छा हो चली जाए मृत्यु आज हो या सौ वर्ष बाद धीर पुरुष तो वह है जो न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होता क्या तुम में ऐसी दृढ़ता है यदि तुम में ये तीनों गुण हैं तो वास्तव में तुम एक सच्चे सुधारक पथ प्रदर्शक गुरु और मनुष्य जाति के लिए वरदान स्वरूप हो परंतु मनुष्य कैसा उतावला तथा अधूर्दर्शी है उसमें प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है ना उसमें देख सकने की शक्ति है वह तत्काल ही फल को देखना चाहता है वास्तव में दूसरों पर सत्ता जमाना ही उसका अभिप्राय है इसका कारण क्या है कारण यह है कि वह कार्य का फल स्वयं ही लेता चाहता है कारण यह है कि वह कार्य का फल स्वयं ही लेना चाहता है और यथार्थ में दूसरों की परवाह नहीं करता केवल कर्म के लिए ही कर्म करना वह नहीं चाहता भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तुम्हें केवल कर्म करने का ही अधिकार है कर्मफल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कर्मण्य व अधिकारस्ते कदाचन। फलेशु कदाचना कर्मफल में हम क्यों आसक्त हों केवल कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है कर्मफल के संबंध में हम तनिक भी चिंता क्यों करें परंतु मनुष्य को धैर्य नहीं रहता यह विचारपूर्वक न सोचकर मनमाना कोई भी काम करने लगता है संसार के अधिकांश सुधारक इस श्रेणी में गिने जा सकते हैं